C, I, E, T, N, C, E, R, T द्वारप्रस्तों थे, पहेलियों पर आधारित कारिक्रम, आओ, क्विज करें, आज की पहेली है, एक पैर और धेरों हाथ, आज मौसी से बहुत बड़ी पहेली पूछेंगे मौसी बता नहीं पाएंगी पता जमीली नहीं बता पाएगी पहले वाला सवाल नहीं बता पाएगी कौन सा देंगे मौसी के लिए ये सवाल बहुत मुश्किल पड़ा है सोए आज मौसी मुझे सी भी बातें बताऊंगी हां बच्चों क्या हो रहा है ओहो नमस्ते नमस्ते कुछ खुसर-पुसर चल रही है मतलब कोई शैतानी आ रही है तुम लोगों के दिमाग में कोई पहेली पूछूं अभी तो मैं आई हूं अभी मुझे बैठने तो दो फिर पूछ लेना पहेली बैठ जाओ बैठ जाओ हां अच्छा ठीक है, बैट जाओ। बैट जाओ। अच्छा, है लो बैठ गए अब मैं मुश्किल से गिर जाते हैं उसमें निकल नहीं पाते वो क्या है उससे निकल जिसमें मुश्किल से गिर जाते पर निकल नहीं पाते तो मुश्किल से गिर जाते हैं पर निकल नहीं पाते ये तो सच्ची में मुश्किल वाली बात हो गई भाई मेरी तो अक्ल काम ओ <laughs> <था क्या>? मुसीबत बिल्कुल ठीक है आसानी से <भी> गिर जाते हैं निकल नहीं पाते <laughs> <communicate>. <laughs> मेरे पास भी है पहेली अच्छा तुम भी पूछो हाथ में लो तो हरा मुंह पे डालो लाल बताओ मेरे प्यारे लाल पान बिल्कुल सही ठीक बताना मेरी पहेली तो आप बता ही नहीं पाओगे अच्छा तुम भी पूछ लो देखते हैं कितनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर मौसी से मुश्किल पहेली पूछने की तो मेरी पहेली है हां जी पूछो पूछो जल्दी से पूछो एक पैर और ढेरों हाथ खड़ा मैं रहता हूं दिन रात ये पैर और ढेरों हाथ खड़ा मैं रहता हूं दिन रात ये ये, ये तो तो कोई काकबा रा, राक्षस है क्या मैं तो डर गई भाई आगे सुनिए हां हां सुनाओ सुनाओ सुनाओ मसी डर गई हां मसी डर गई एक पैर और ढेरों हाथ खड़ा मैं रहता हूं दिन रात सांस मैं लेता दुनिया जीती हैं सांस मैं लेता हूं और जीती दुनिया है अच्छा आगे, आगे बोलो आगे सांस मैं लेता दुनिया जीती मुझ पर चिड़ियों का घर साथ हम धूप में अपना बनाता खाना धूप में अपना बनाता खाना हरा रंग है मुझको खास हरा रंग है मुझको खास ठीक बादल से है मेरी दोस्ती हम बादल से है मेरी दोस्ती कुछ कुछ समझ में आ रहा है रेगिस्तान ना आता पास बता दूं हां हां पक्की बात सही जवाब दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा परी परी परी परी दोगे हां पक्का ना ये है पेड़ है <laughs> ना पेड़ ही है ना मौसी ने बता दिया मौसी ने बता हां मौसी ने बता दिया ना और क्या तुम्हारी मौसी भी तुम्हारी तरह समझदार है है ना मौसी आप सच बताइए आपको कैसे पता चला पता कैसे चला बे सच बताओ पहले तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गई थी मुझे लगा शायद मैं तुम्हारी पहेली का जवाब नहीं दे पाऊंगी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था हां कुछ समझ में नहीं आ रहा था पर बाद में सोचा हम्म पेड़ का तना एक पैर हुआ जिस पर वो खड़ा रहता है है ना बिल्कुल ठीक फिर उसकी डालियां उसके ढेरों हाथ हो गए ठीक और चिड़िया पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है ठीक है ना आ, पेड़ फूलों को लगाकर हमारी दुनिया सुंदर भी करता है क्या बात है बहुत अच्छी बात है ज़िए ज़िए पेड़ सांस लेता है उससे ऑक्सीजन निकलती है और पेड़ पेड़ हवा भी जलाता और उसे है और उससे हम जिंदा रहते हैं पेड़ों से ही हमें फल फूल मिलते हैं और पेड़ों से ही हमें लकड़ियां मिलती है और दवाइयां मिलती है हम्म पेड़ों, पेड़ों से ही खूब दवाइयां बनाते हैं पेड़ों से हरियाली होती है वेरी गुड पेड़ों से ही तो बादल की दोस्ती होती है हां देखो एक पहेली से हमारा ज्ञान कितना बढ़ गया ना है ना हमने कितनी सारी चीजें सीख ली छोटी सी पहेली के अंदर हमने अच्छी पहेली बनाई बहुत अच्छी पहेली बनाई बच्चों बहुत अच्छी पहेली बनाई और देखो ना सूरज के प्रकाश में पत्तियां खाना बनाती हैं तब पेड़ ढेर सारी ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हमें जीने के लिए क्या चाहिए ऑक्सीजन इस तरह पेड़ क्या करते हैं हमारी मदद करते हैं देखा तुम्हारी मौसी को भी कितना कुछ पता है मानते हो ना मौसी आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो ओह थैंक यू थैंक यू कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू सो मच यहां पर बहुत सारे पेड़ हो वहां पर रेगिस्तान नहीं बन पाता हां हां भाई ये भी पता है तुम्हारी मौसी को अब तुम हरी मौसी हूं तू इतनी तो नहीं होगी ना मैं <laughs> <laughs> <laughs> हां तो कहते खूब पेड़ लगाओ ताकि खूब हरियाली हो मैंने अपने घर में बहुत पौधे लगाए अच्छी बात है मेरे घर पे तो मुझे ठीक से समझ में आ गई पहेली मैं बताती हूं गलत तो मुझे बता देना पैर तना और डालियां हाथ पैर तना और डालियां पेड़ खड़ा रहता दिन रात पेड़ खड़ा रहता दिन रात सांस ये लेता सांस ये लेता दुनिया जीती दुनिया जीती इस पर चिड़ियों का घर साथ इस पर धूप में खाना पेड़ बनाता हरा रंग है इसको खास बादल से है इसकी दोस्ती, दोस्ती। रेकिस्तान नाता पास, बाई बाई टाटा। आओ क्विज करें, अभी आप सुन रहे थे, पेड़ पर आधारित ये पहेली, कलाकार तो, आपूज रहे थे अभी वादाइद करें, शुच्टान ये लिए पात। पात। चूज करें, जुच्� सुचित्रा गुप्ता और बच्चे ध्वनिंकन बटी लैंगलिंगडू और शानू मुक्सीम निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सीएईटी एनसीईआरटी